देवी भागवत नवम स्कंद इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान स्तवन उन्हें देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का दस लाख जप किया जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई वह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प के समान है ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था पूर्व में स्त्री बीज श्रीम माया बीज श्रिम काम बीज क्लिम और बाणी बीज ऐंग का प्रयोग करके कमलवासिनी इस शब्द के अंत में उंगे विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए ओम श्री ह्री क्लीं ऐंग कमलवासि स्वाहा यही इस मंत्रराज का स्वरूप है कुबेर ने इसे मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजा अधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों दीपों के राजा हुए हैं नारद प्रिव्रत उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कमलान्य का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए उस समय वे वरदायी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी उनके तेज से सप्तवती पृथ्वी व्याप्त थी उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो रत्न में भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे उनके मुख पर मुस्कान छाई थी भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था असंख्य चंद्रमा के समान उनकी कांति थी ऐसी जगत को जन्म देने वाली शांत स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्त्रोत्र राजरण इस था इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की देवराज इंद्र बोले भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है कृष्ण प्रिया भगवती महालक्ष्मी को निरंतर अनेक सह नमस्कार है कमल के पत्र के समान नेत्र वाली कमलमुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है पद्मासना पद्मनी और वैष्णवी नाम से शोभा महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है सर्वाराध्या देवी को नमस्कार है भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है रत्न पदने शोभने तुम भगवान श्री कृष्ण के वक्ष पर विराजमान होकर कार्य की व्यवस्था करती हो तुम्हारा स्वरूप चंद्रमा के समान सुंदर है तुम्हें मैं बार-बार प्रणाम करता संपूर्ण संपत्ति महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है वृद्धि स्वरूपा एवं वृद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेक सह प्रणाम है देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी क्षीर सागर के यहाँ लक्ष्मी राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी गृहस्थों के घर गृह के, के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो तुम देवताओं की माता अदिति हो तुम्हें कमला और कमलालया कहा जाता है हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है तुम्हारा तुम्हारा ही नाम है। है। सबको धारण करने वाले में में पृथ्वी, हो, भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम्हारा में विग्रह परम शुद्ध तुम्हारे में क्रोध और हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं है तुम्हें वरदा शारदा शुभा परमार्थदा एवं हरिदास प्रदा कहते हैं तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा जगत निस्त होकर हो हो हो। जाता है। है। तुम्हारे ना रहने से अखिल विश्व की की प्राण रहते हुए भी जैसी स्थिति जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों की माता सबके बंधन बांधो रूप में तुम्हारा ही प्रधारणा हुआ है तुम्हारी ही कृपा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं जिस प्रकार बचपन में दुग्ध मुहे बच्चों को लिए माता है वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो